तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू प्यारी प्यारी है ओ म मा, ओ माँ ओ मा, ओ मा, ओ मा। नमस्कार अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मदर्स डे बीता है मदर्स डे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बहुत से बहुत ही भावुक कर देने वाले चीज़ें देखी सुनी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करूं जिसमें कि मैं अपने माँ और पिता दोनों को आपके सामने ला सकूं। मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि हम लोग दो भाई हैं हमारे बीच में केवल दो साल की उम्र का अंतर है तो हम लोग भाई भी हैं और दोस्त भी हैं हम लोग ने अपनी सारी शरारतें और कहें तो शिक्षाएं साथ साथ पाई हैं तो हम लोगों पर नियंत्रण रखा जाता था क्योंकि उम्मीद की जाती थी कि ये दो लड़के हैं तो कुछ तो बदमाश होंगे ही मगर हमारे माता और पिता दोनों का हम दोनों भाइयों पर अटूट विश्वास था उनको ये तो विश्वास था कि शायद ये शरारत करें परंतु यह विश्वास भी था कि ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो वास्तव में बुरा हो आज की भाषा में बोले तो इविल ऐसा नहीं करेंगे तो अब बात आती है असली जो मुद्दे की बात है वो ये है कि हम लोग जब कहीं बाहर जाते थे मतलब स्कूल कॉलेज या उसके अलावा कहीं भी जाते थे तो हम लोग को बताकर जाना होता था कि हम कब तक लौटेंगे हमसे कभी ये सवाल नहीं होता था कि कहाँ जा रहे हो हमसे ये सवाल होता था कि कब लौटोगे तो मसला हम बता देते थे कि हम पांच बजे आएंगे तो ठीक है जाओ कोई नहीं पूछता था कि पांच बजे तक क्या करोगे और उसके बाद अगर पांच बजे हम नहीं आते थे और पांच बजे का साढ़े पांच हो जाता था तब हम लोग से सवाल पूछे जाते थे और उसका जवाब देना होता था आपको बता देता हूं कि हम लोग कहानियाँ भी बना लेते थे कभी कभार कभी साइकिल खराब हो गई कभी मोटरसाइकिल खराब हो गई कभी क्लास देर से छूटी कुछ ना कुछ कहानियाँ खैर मगर कहानी बनानी पड़ती थी बात यूँ ही छोड़ी नहीं जा सकती थी और इस काम में माता जी आगे रहती थी और पिताजी भी कभी कभार पूछ लेते थे तो मैं अपनी बात आपको बताऊं मैं पहली बार घर से बाहर निकला बाहर निकला मतलब काम करने के लिए घर छोड़कर मुझे हॉस्टल में नहीं रहने का कभी अवसर मिला तो मैं पहली बार बाहर निकला तो नौकरी करने के लिए निकला और मैं रेणुकूट नाम की छोटी सी जगह में एक बैंक में भर्ती हो गया उस बैंक में रेणुकूट जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ बनारस से ज़्यादा दूर नहीं था बनारस मेरा घर है जहाँ माता पिता रहते थे और वहाँ से रेणुकूट से हर शनिवार को आ जाता था सोमवार की सुबह चला जाता था मगर हफ्ते के छः दिन पाँच दिन मेरे आज़ादी के थे तो साहब आया एक दो हफ्ते तो उस आज़ादी में बहुत मज़ा आया क्योंकि आप जब चाहे तब सुबह उठिए और उसके बाद फिर बैंक जाइए और बैंक से निकलिए रेणुकूट के आसपास काफ़ी अच्छी दर्शनीय जगहें थी सबसे बड़ी बात तो वहां पर रेहंत डैम था और रेहंत डैम के ऊपर एक डाक बंगलो डाक बंगलो क्या पीडब्ल्यूडी का कुछ गेस्ट हाउस या जो भी कुछ उसको कहते हो इंस्पेक्शन बंगलो शायद बोलते थे वो था वहाँ बैठ करके बैठिए और नीचे नदी बह रही है डैम है उसका आनंद लीजिए वहाँ के चौकीदार से दोस्ती भी हो गई थी एक दो सिगरेट पिलाते थे और पीते थे और वो चाय बनाता था दुनिया जहान की बातचीत होती थी तो कुछ शाम वहाँ गुजर जाती थी और कुछ समय बीतता था वहाँ के आसपास की जंगली सड़कों पर मोटरसाइकिल पर घूमते कभी पैरापेट पर बैठ गए ऐसे टीन वाला सिनेमा हॉल था उसमें सिनेमा भी देखते थे कश्मीर की कली का एक ही गाना बार बार बार बार बजता रहता था बिकॉज उसमें रील कोई दूसरी थी नहीं तो वो तीन घंटे वो दो तीन गाने सुनाकर तीन घंटे बिता देता था खैर बात ये हुई कि एक दो हफ्ते तो ये बहुत मज़ा आया उसके बाद एक रोज़ शाम को लौटा तो घर पहुँचने के बजाय मैंने सोचा कि चलो आज खाना खा चलते हैं तो खाना आपको जैसा कि मालूम है अकेले रहने पर खाना तो रेस्टोरेंट रेस्टो होटल में ही खाना होता है तो वहाँ पर होटल वोटल तो क्या ही था एक सड़क थी सड़क के किनारे कुछ दुकानें थी जहाँ पर ट्रक वाले खाते थे उनको लाइन होटल कहते थे हम लोग तो वो लाइन होटल में बैठ गए खाना वाना खाया खाना खाने के बाद घर के पीछे एक मंदिर था पहाड़ की चोटी पर चोटी मतलब बहुत ऊँची चोटी नहीं मगर मामूली ऊँचाई पर एक मंदिर था और वहाँ बैठ के दुनिया जहान के लोग गपशप करते थे हम भी अकेले थे पहुँच गए मंदिर में और वहीं बैठे लोगों से गपशप शप करने लगे और शायद 12 12 बजने लगा तो मंदिर बंद हुआ और सब लोगों को बाहर हका दिया गया हम लोग भी हँक गए बाहर उसके बाद घर पहुँचे शायद साढ़े बज गया होगा तो घर पहुँचे ताला खोला और सोचा कि आज क्या बताएँगे मगर यहां तो कोई पूछने वाला ही नहीं था सच बताऊ आपसे एक झटका सा लगा कि अरे मान लो आज मैं आता ही नहीं तो कौन मुझसे पूछता और उस समय यह एहसास हुआ कि ये क्या है कोई पूछेगा नहीं मुझसे क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूं खैर कालांतर में समय बीतता गया कुछ समय बाद बनारस पहुंच गया बनारस से बाहर चला गया और नौकरी करने लगे बीवी बच्चे परिवार सब हो गया परंतु पूछा जाता रहा जब भी माताजी पिताजी किसी को हम लोग कहीं से फ़ोन पर बता भी देते थे कि हम फलानी जगह गए तो हमसे पूछ लेते थे कब लौटे अब उतना क्लोजली तो नहीं देख पाते थे क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे बाहर नौकरियां कर रहे थे माताजी पिताजी बनारस में थे और फ़ोन वगैरह तो उस समय उतना था नहीं धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया जबकि बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हम लोग थोड़े अधेड़ा अवस्था में आने लगे मगर माताजी पिताजी का नियंत्रण और उनका पूछना और हम लोग का जवाब देना वैसे का वैसा ही बना रहा हुआ यह कि मैं ब्राज़ील चला गया ब्राज़ील और भारत में समय का अंतर आठ घंटे का है यानी कि भारत में जब संध्या का चार बजता था तो वहाँ सुबह का आठ बजता था मेरी माताजी ने सत्तर साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना सीखा और वो याहू चैट पर हमसे बात करती थी हम लोग सुबह सुबह उठकर उन्हें खबर देते थे कि अब ऐसे ऐसे है वो हमको अपनी दिन भर की बातें बताती थी तो इस तरह से एक संपर्क सूत्र बन गया मतलब एक तरह से जैसे वो पुराने ज़माने में वो हमको हम पे पूछ सकती थी इधर उधर तो उसी तरह से वो पूछने लगी और ब्राज़ील में एक ख़ास बात क्या थी कि वहाँ पर कुछ फ़ोन का वो मिलता था कार्ड तो इंडिया कॉलिंग कभी कभी जो था बहुत सस्ता हो जाता था मतलब आप एक रुपए या दो रुपये प्रति मिनट पर बात कर सकते थे तो हम लोग फ़ोन भी करने लगे नतीजा ये हुआ कि फिर से एक बार वो जो बचपन में पूछ-ताछ वाली बात थी वो चालू हो गई और माता जी तो यहां से फ़ोन करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी इंटरनेशनल कॉल में अगर जो एक मिनट के पचास रुपए भी लगते थे तो वो लगा देती थी तो साहब क्या होने लगा कि ब्राज़ील में चूंकि मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे अक्सर लोगों से मिलना जुलना पड़ता था कुछ पार्टीज कुछ इंडियन कम्यूनिटी ये सब होता था तो उसमें कई बार ये होता था कि पार्टियों में गए तो देर हो गई बारह बज गया एक बज गया दो बज गया घर लौटे तो परिवार के साथ ही यानी कि मैं मेरी पत्नी मेरी बेटी भी जाती थी कभी कभार हम लोग वहाँ जाते थे और देर से लौटते थे तो अब हम लोग का काम क्या होता था कि जब हम वहाँ से लौटें तो हम फोन करें हिंदुस्तान यानी बनारस में बताएं कि साहब बारह बजा है और हम लोग आ गए हैं क्यों क्योंकि अब सोचिए हमारे लिए 12 बजा था परंतु उनके लिए तो सुबह का 8 था तो आसान था बता देना अगर हमने बताया कि हम 12 बजे पार्टी ख़त्म हो जाती है और साढ़े बारह तक नहीं पहुंचे तो चिंता शुरू हो जाती थी माताजी को नतीजा क्या हुआ कि हम एक बार पुनः उसी कंट्रोल के दायरे में आ गए उसके बाद हिंदुस्तान आ गए और यहाँ पर आने के बाद फोन भी सस्ते हो गए कुछ सेलफोन का जमाना भी आ गया अब साहब वो पूछता जारी रही 2008 में माताजी का देहावसान हो गया माताजी का देहावसान होने के बाद मुझे लगा कि अब कौन पूछेगा मगर पिताजी ने वो रोल वहीं से उठा लिया और उसी तरह से सवाल जवाब करते रहे पूछते रहे खैर हम भी अब हिंदुस्तान आ गए थे तो इतना पार्टी वार्टी ख़त्म हो गई बातें अब पिताजी के साथ में ये हो गया कि हम लोग जब भी बनारस जाते थे या बनारस से आते थे तो हमें बताना पड़ता था कि हम कब घर पहुँचे यानी बनारस से बम्बई आए या मुरादाबाद गए या जहाँ भी हमारी पोस्टिंग थी वहाँ गए तो वो हिसाब रखते थे कि इनको चार घंटे में पहुंचना चाहिए तो चार घंटे के बाद आपको फ़ोन करना होता था और बताना होता था कि साहब हम पहुंच गए अगर आपने चार घंटे में फ़ोन नहीं किया तो वो फ़ोन करते थे उस समय तक तो सेलफोन आ चुके थे कहाँ हो भाई क्या बात है क्यों नहीं बता रहे हो क्या बात है बहुत दिमाग ख़राब हो गया हमें बताना पड़ता था नहीं सब दिमाग नहीं खराब हुआ है कुछ गलती हो गई या देर हो गई या ट्रेन देर से पहुंची या हवाई जहाज देर से पहुंचा या सामान देर से मिला टैक्सी देर से मिली कुछ तो कहानी बनाते थे इस तरह से चलता रहा सोमच सोख कि हम रिटायर हो गए यानी कि सीनियर सिटीजन हो गए परंतु पिताजी का पूछना वैसे ही जारी रहा और हम भी बताते रहे कभी सच कभी झूठ कभी कहानी कभी कुछ तो ऐसे कहानियां बनाते रहे मगर वो पूछते थे और हम बताते थे आदत हो गई थी कभी कभी सच बताएं आपसे कभी कभी तो चिढ़ भी जाते थे अरे क्या है यार आधा घंटा ही तो देर हुई खैर पिताजी का भी देहावसान हो गया अब हमसे कोई नहीं पूछता कहाँ गए थे क्यों गए थे कब लौटोगे तो क्या हम लोग सचमुच में इतने बड़े हो गए हैं हा बूढ़े तो हो गए हैं परंतु बूढ़े होने का मतलब यह नहीं कि हम बड़े हो गए हैं आज भी हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे कब लौटोगे काश कोई पूछता या पूछने वाला होता बहुत अच्छा लगता दुनिया है बन है कांटों का तू फुल है ओ मां